आप सुन रहे हैं आवाज 107.8 खुश रहो बांटो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है लीना पंकज बोंडे जी जो ख़ास योगा ट्रेनर हैं योगा एक्सपर्ट है और आयुष्य के जितने भी सर्टिफाइड कोर्सेस हैं उन्होंने खास किया है और प्रीनिटल जो है अभी ख़ास करके महिलाओं को और बच्चों के लिए जो स्पेशल योगा होते हैं वो भी मास्टरी उनके पास है और काफ़ी लंबे समय से पूना रहाटने के आसपास जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है उनके द्वारा और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से उनसे सीखते भी हैं और उनको बहुत बेनिफिट मिला हुआ है ऐसे विशेष योगाचार्य से हम लोग बात करने वाले हैं और आपके मन में सवाल होगा कि योग के बारे में तो हम जानते ही हैं लेकिन योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि योग एंड म्यूज़िक ये दोनों इतना डेप्थ विषय है कि जितना आप करेंगे जानेंगे उतना और गहरा आपको जो है एहसास होगा और हर बार ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ रह गया है कुछ सीखना रह गया है तो इसीलिए हमें जो है जानकारी होने के बावजूद भी हमें हर एक्सपर्ट का अपना एक्सपीरियंस होता है तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए तो आप सभी की तरफ से लीना बोंडे जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है हरिओम लीना जी कैसे हैं आप आ, बढ़िया जी जी मैं चाहूँगा कि आपका योगा के साथ जुड़ना कैसे हुआ योग से जुड़ने का समय के बारे में बताइए हाँ ऐसे देखा जाए तो योग से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ जैसे मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में थी तो हम बहुत छोटे विलेज से है लेकिन वहाँ पर हमारे स्कूल में जैसे मेरे दादाजी वहाँ पर सोशल वर्क ऐसे करते थे तो उन्होंने उन लोगों ने योग के क्लासेस वहाँ पर शुरू की है सर्टिफिकेशन शुरू की और ऐसे हुआ की हम लोगों को पहले तो जैसे वो एज में हमें योग के बारे में ऐसे लगता है अरे बापरे क्या हमें इधर डाल दिया बाकी कोई बच्चे नहीं आते हम दो मेरे मेरे भैया और हम दोनों और हो चार पांच स्टूडेंट्स तो वैसे स्टार्ट किया लेकिन जब हम देखते थे हमारे योग टीचर को तो हम बोलते थे अरे बाप रे हमसे तो नहीं होगा ऐसे लेकिन मन में कहीं पे तो था कि ऐसे योग टीचर बनना है और वहां से जर्नी शुरू हुआ बाद में तो कैसे पूरा आईटी में करियर किया पूरा पढ़ाई, पढ़ाई किया।, आ, किया उसके बाद जैसे शादी के बाद भी कुछ इतना ज्यादा समय पहले नहीं था लेकिन जैसे थोड़ा खुद के लिए समय मिलने लगा तो वो जड़ जो थी जो बचपन से अंदर सबको माइंड में थी तो वो ऐसे हुआ कि हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा था बचपन से तो धीरे धीरे योग का क्लास लगाया फिर योग के बारे में प्रैक्टिस करना योग से जुड़ना और योग सिर्फ क्या है आसन सबको लगता है योग मतलब आसन किया प्राणायाम किया हो गया लेकिन योग क्या है पूरा अष्टांग योग पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तो वो जीना जैसे शुरू किया तो वो जर्नी आगे बढ़ता ही गया और 2016 से 17 से लेकर जो मैं सर्टिफिकेशन करती जा रही हूँ तो अभी मास्टर्स मेरा चल रहा है अभी खत्म हो जाएगा और नेट की तैयारी अभी चल रही है ऐसे बारे? मेरी योग की जर्नी बचपन से शुरू हुई और मुझे लगता है कि लास्ट मेरी सांसों तक अभी ये चलती रहेगी <laughs> बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया किस तरह से ये जर्नी शुरू हुआ तो बचपन में हम लोग भी जैसे कि योग का कहीं भी पोस्टर्स देख लेते थे या टीवी में देख लेते तो मन में एक ऐसा सवाल आता है कि भाई कैसे हम सीखें कहाँ सीखे ये सवाल रहता था लेकिन आज देखो समय के साथ साथ सब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो गया अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हो आ, 80s 90s या 2001 तक भी शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं योगा टीचर को ढूंढना पड़ता था कि योग के कई क्लासेस चलते हैं ये सोचना पड़ता था तो आज इतना वंडरफुल है कि सभी को पता चल गया और आपके आसपास में भी जो है हम लोग देखते हैं हमारे घर के आसपास में भी कहीं ना कहीं योगा क्लासेस चलते रहते हैं तो सीखने के लिए आपको अभी सोचना ही नहीं पड़ेगा बस आपको प्रैक्टिस करना है सीखना है तो अलीना जी एक और बात पूछना चाहूँगा योग से आपको क्या बेनिफिट मिला है ऐसा क्या हुआ कि आप इसके टीचर बन रहे हैं एक्सपर्ट बन रहे हैं और सिखा भी रहे हैं ऐसे देखा जाए तो ये मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कैसे लोगों को सिखाने लग गई योग हु, शुरुआत तो मेरी खुद से ही हुई है हु. और जैसे मैं योग सीखने लगी दीदी से हमारे तो मुझे अपने आप जैसे पहले तो आसन ही योग लगता था आसन ही करते थे बाद में पता चला कि आसनों से ज्यादा तो प्राणायाम से हमें अच्छा लगता है बाद में धीरे धीरे पता चला कि हमारे अंदर जो शड्रिपू है वो भी हमें निकालने चाहिए एक अच्छा इंसान हमें बनना चाहिए और योग से ऐसे होता गया कि जैसे ज्यादा चिंता करना या हेल्थ रिगार्डिंग भी जो सारी चीजें हैं जैसे मैंने पहले जिम लगाया था कुछ साल अच्छा। तो जिम में भी जैसे इतना कि पूरी जगह मेरा पोस्टर्स लगाया या ये हुआ डेडिकेशन से कर रही थी लेकिन फिर भी जो मेंटल पीस है और जो प्रॉपर फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल हर जर्नी जो है तो वो मैंने स्टडी किया कि वो योग से ही होता है जैसे योग मैं जिम में भी कर रही थी लेकिन योग के लिए है ना वातावरण है आसन है पूरी मतलब योग का भी है कि वो कैसे वातावरण में हमें करना चाहिए कैसे हमें वो पीस कैसे देता है तो वो जब मैंने फिर से अपना सोल होता है जो हर किसी का एक चीज के लिए बना है तो हमारे पूरे वर्ल्ड से हमारे यहाँ लोग योग सीखने आते हैं तो हम भी जब ये योग जीते हैं तो हमें पता चलता है कि योग हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है तो हमें योग में आना मतलब ऐसे होता है कि अपने आप हमारे अंदर वो बदलाव होते जाते हैं उसके कई जैसे अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं हमारी रिसर्चेस भी चलते हैं तो उसमें हमने ये देखा कि सिर्फ मन से फिजिकली नहीं शरीर से फिजिकली नहीं तो मन पर भी योग काम करता है और धीरे धीरे ऐसे होता गया कि घर में जैसे पहले खुद में बदलाव आते गए घर के सभी सदस्यों में आते गए फिर बाहर भी सभी लोगों को योग के फायदे मिलते गए और जैसे पहले सीख रही थी और धीरे धीरे लोगों को सिखाने लगी तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मुझे खुद ही नहीं पता चला बिल्कुल बिल्कुल आ, लीना जी बहुत अच्छी बात आपने बताया एक तो क्या होता था कि योग भी हमें जो है समय पर ही मिल जाता है देखिए बचपन में आप सीखने के लिए सोच रहे थे या आपको मैसेज मिल गया कि ये योग आए तो कई बार आसन करते हुए देख कर हमको लगता है कि ये तो नहीं होगा जाने तो इतना हार्डवर्क नहीं करना फिर कई बार हम लोग मुद्राओं को देखते हैं कि भाई बंदा जो है ध्यान मगन अवस्था में है जैसे बुद्ध की मूर्ति देख लिया स्वामी विवेकानंद को हमने देख लिया तो वो ऐसे एक आइडियल है कि हमें आकर्षित करते ही करते हैं ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अंदर से खिंचाव है एक जो है पकड़ है वहाँ पर हमें लगता है कि हमें भी उस अवस्था में जाना चाहिए तो निश्चित तौर पर ये हमारे अंदर जो है योग को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर जब हम लोग उसको ठीक से समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इसमें बहुत सारे वैरायटीज है बहुत सारे विभाग है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेप्थ में जाकर समझना है एक बार समझ लिया तो फिर उसके बाद शरीर के क्रियाओं से भी काम कर सकते हैं और मन पर भी काम कर सकते हैं जिस तरह से आपने अभी बताया कि मन पर भी काम होता है क्योंकि सिर्फ आसन करने से शरीर तो आपका अच्छा होता ही है लेकिन फिर आपका जैसे आपने कहा शर है <laughs> जो हमें अच्छे में एक अच्छा इंसान बनने में रुकावट पैदा करते हैं तो वो चीज़ों को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो एक जो अच्छा व्यक्तित्व है वो हमारा बाहर निकल के आता है और हमारे पुराने जो अनवांटेड संस्कार से वो चेंज होने लगता है उसमें सॉफ्टनेस आने लगता है आपके चेहरे पे एक अलग लाइट आती है आपके बोलने में एक मिठास होती है तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग जो हैं इमीडिएट जो अननोन पर्सन या फिर जो हमारे पुराने बचपन के साथी अगर अचानक मिलते हैं और आपने कुछ समय से योग प्रैक्टिस किया है तो वो जल्दी से पहचान लेगा कि समथिंग इज़ डिफरेंस तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आप फील करेंगे तो आइए लीना जी से मैं वापस जोड़ना चाहूँगा एक जैसे कि आज के समय में मेडिटेशन भी एक जो है हमारा योग का ही एक भाग है लेकिन ये पूरी तरह से अलग भी हैं जहाँ हमें आसन नहीं करना पड़ता लेकिन हमें जो है कंसंट्रेट करना पड़ता है एकाग्रचित होना पड़ता है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो मेडिटेशन अगर हम योग की नजरिए से देखें तो सबसे पहले है कि शुरुआत क्या होती है कि यह अष्टांग योग जो हमें यो, हाँ। पतंजलि महामुनि जी ने बताया है जी, जी, जी। तो उसमें अंतरंग योग और बहिर रंग योग ऐसे उसमें दो पार्ट डिवाइड होते हैं जैसे यम नियम आसन प्राणायाम ये हमारे बहिर रंग योग है और उसके बाद प्रत्याहार जो है वो ब्रिज है हमें अंतर और हमारे बहिर को जोड़ने का तो बहिरंग में जो है ना धारणा ध्यान समाधि तो ये तीनों जो स्टे, स्टेप्स हैं तो ये हमें मेडिटेशन की तरफ लेकर जाती है लेकिन ऐसे नहीं है कि हमने आज योग शुरू किया और आठ दिन में दस दिन में हम पूरे ध्यानस्त समाधि में बैठ गए <laughs> वो हर किसी की साधना है ना वो साधना है जैसे कि शुरुआत कैसे होती है यम सबसे पहले समाज में हमें कैसे रहना है <laughs> उसके रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करना नियम, नियम खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जैसे कि समय से हमें प्रॉपर उसी समय एक घंटा हमें प्रॉपर योग योगाभ्यास करना है जो योग के रूल्स है रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है फिर आसन जैसे शरीर अगर हमारा मजबूत रहेगा तो आगे जाकर योग की जो एडवांस जो प्रक्रिया है जी, जैसे जी। आ, हमें मेडिटेशन ही करना है तो ध्यानस्थ स्थिति में हमें ज्यादा समय बैठना है लेकिन फिजिकली अगर हम फिट नहीं है तो मन में विचार जिधर पेन है उधर ही ध्यान जाएगा हमारा हमारे शरीर में जो नाड़ियों में मल है वो निकल जब निकलेगा तो मन भी भी शांत होगा पेन भी कम होंगे और आसनों के फायदे तो ऐसे देखा जाए दो तो वन मिनट में बताने का नहीं है लेकिन यही है कि शरीर को हमारे सुदृढ़ बनाएगा फिर आसनों से हम आगे प्राणायाम में जाएंगे तो जो हमारी सांसें ऐसी है कि जो हमें बाहिर रंग से अंतर रंग मतलब अंदर लेकर जाने को खुद से कनेक्ट करने में मदद करती मदद है करती। हमारे थॉट्स हमारी थॉट uh, प्रोसेस जो है वो स्लो करने में मदद करती है जो अनवांटेड थॉट्स है उसके बाद फिर हम प्रत्याहार करते हैं मतलब क्या बहिर् रंग बाहर की जो जैसे कछुआ है कि वो अपने सारे इंद्रिय अंदर ले लेता है।, है। लेता है तो वैसे ही हम भी बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर अंदर ध्यान लगाना शुरू करते फिर जो धारणा की स्थिति आती है वो हमारी मेडिटेशन की ध्यान की पहली अवस्था है मतलब जैसे हम धारणा मतलब मतलब किसी भी एक वस्तु जो है सूक्ष्म मतलब जैसे ओमकार का है तो पहले हम उसको खुली आंखों से देखते हैं उसका वो जो स्क्वायर है तो उस पर उसके अंदर जो फ्रेम है तो उसके एक ही पॉइंट पर ध्यान लगाते हैं लेकिन क्या होता है हमारा पांच मिनट ध्यान रहता है दो मिनट इधर चला जाता है फिर हम उसको ध्यान उधर तो ये धारणा की स्थिति है उसके बाद हम ध्यान करते हैं मतलब मेडिटेशन तो उस समय क्या होता है जो धारणा में हमारी बार बार ध्यान बाहर भटकता है लेकिन ध्यान में फिर ज्यादा समय हमारा ध्यान लगता है थोड़ा सा ही ध्यान नहीं होता है और समाधि स्थिति मतलब शून्यवस्था जैसे हम बोलते हैं जैसे ध्यान के बारे में मेडिटेशन के बारे में कि थॉटलेस माइंड है, मन में दूसरे कोई भी विचार नहीं है तो ये स्थिति डायरेक्ट हमारी अचीव नहीं होती ये भी हमारी जैसे आपने बताया कि जो हमारी कई जन्मों की साधना होती है कई जन्मों के संस्कार होते हैं जैसे देखो कोई बच्चा है जो छोटे छोटे है और हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा तबला बजाते हैं या कितना अच्छा म्यूजिक उनको सिंगिंग करने के लिए आता है तो वो क्या है पुराने जन्मो के संस्कार उनके अंदर है Activation तो वैसे ही मेडिटेशन का भी है हमारी साधना के हिसाब से तो मैं चाहूंगी की सब, सबसे पहले हमें धारणा की पूरी प्रॉपर अभ्यास करना चाहिए धारणा का अभ्यास होने के बाद मेडिटेशन उसके बाद तो क्या है हमारे ब्रेन में केमिकल ऐसे अगर मेडिकल साइंस से देखा जाए तो ब्रेन में भी हमारे ऐसे केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो हमें रिलैक्स मोड पर लेकर जाते हैं हमारी पिनेकलैंड ग्लैंड है या प्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी सारी अंत ग्रंथियों को बैलेंस करती, करती है तो जैसे आजकल के सभी लोगों को कैसे लगता है साइंटिफिक रीजन चाहिए पहले ऐसे लगता था योग मतलब हमारे लिए नहीं है जो ऋषि मुनि है या जो जिन्होंने संन्यास लिया है वो लोग जंगल में गुफाओं में जाकर ऐसे बैठ ध्यान कर रहे हैं तो मेडिटेशन के क्या होगा स्टार्टिंग में ध्यान द्यान द्यान बाहर जाता है लेकिन हमें जो शांति फील होती है तो मेडिटेशन ये है की वो हम वर्ड्स में नहीं में बता में सकते वो खुद को फील करना रहता है लीना जी काफ़ी अच्छा आपने डेप्थ में बता दिया कि मेडिटेशन और योग दोनों का जो है एक जैसे पतंजलि योग के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताया जिसमें आठ नियम बताए गए हैं चार बाहरिक हैं और चार आंतरिक हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से अगर एक बार कई बार होता है ना हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने में ध्यान लगा देते हैं चलो हमको बता दो आसन हम वो आसन करेंगे जिससे हमको बेनिफिट मिले लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले तो समझना होगा कि ये जो चीज़ है वो क्या है लेक्चर अटेंड करिए उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा ना कि बिना कुछ समझे बिना ज्ञान प्राप्त किए आप अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अभी तो एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बाँटो Shabdon ka jadoo aur suron ka aagaaz Subh ki kiranon jaise chamke ye aawaaz Khil the नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है 107.8 एफएम आप सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं लीना जी हमारे साथ है और मेडिटेशन और योग इस विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं इनिशियली समझो मेरे जैसे कोई नया बंदा है और वो आपसे सीखना चाहता है कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए और किस तरह से शुरुआती दिनों में उनको क्या क्या जो है चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो क्या है जैसे जब हम योग के लिए हमारे पास कोई स्टूडेंट आते हैं साधक तो हर किसी की किसी को आसन अच्छे से आएंगे किसी को प्राणायाम कोई मेडिटेशन या किसी को फिजिकल जो ये रहते exercise. पेन रहते हैं तो किसी को नीज पेन है या कोई तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि, कि उनकी नीड क्या है? हाँ। क्या है जैसे कि क्या है जैसे हमारे भी कैसे पंच हमारा शरीर पंचकोषात्मक है अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश, कोश, कोश, कोश आनंदमय कोश तो कई बार शरीर से जो हमारे पास साधक है शरीर से पूरी तरह फिट होते हैं लेकिन मन के कारण जैसे रिपोर्ट ले लिए सारे बीपी नॉर्मल है ई नॉर्मल है सभी नॉर्मल है लेकिन उनको बहुत स्ट्रेस होता है घबराहट लगती है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण या भी उसके भी उसके। दिनचर्या रूटीन के कारण या मन में स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं तनाव लेते हैं तो हमें उस प्रकार उन पर काम करना पड़ता है अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो हम आसन और शुद्धिक्रियाओं से उनको ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं उसमें भी जैसे बिगिनर्स हैं तो हम क्या करेंगे पहले उनको सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे सूक्ष्म व्यायाम के बाद जैसे आसनों में भी योग क्या है ईजी टू हार्ड मतलब सबसे पहले अगर देखो जैसे एक बताया गया है कि अगर कोई हम योग का कोई जैसे वीडियो देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम में गए और उधर बहुत हार्ड हार्ड आसन करके दिखा रहे हैं <laughs> तो स्टूडेंट्स वो देख के ही डर जाएंगे कि अरे रे योग तो हमारे बस की बात नहीं है तो हमें योग मतलब क्या है युज धातु से बनाया बना हुआ शब्द है जी जी। और योग मतलब जोड़ना तो योग टीचर को पहले धीरे धीरे साधक को योग से जोड़ना योग से चाहिए जोड़ना उनको जैसे धैर्य भी फिर आना चाहिए कि कई आसनों में कैसे होता है धैर्य की जरूरत होती है नहीं तो लगता है हमें गिर ना जाऊँ बैलेंसिंग आसन है या कुछ तो इजी से लेकर हार्ड तक ऐसे शुरुआत हमें करनी चाहिए और जैसे आसनों पर लेना चाहिए ज्यादा या प्राणायाम लेने चाहिए या जैसे उनकी लाइफ में अगर आजकल यही है कि अभी की जनरेशन में क्या है लेट सोना लेट उठना टाइम से ना खाना जंक फूड खाना तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि योग में उनको हमें क्या क्या सिखाना योग सिर्फ आसन नहीं है या योग सिर्फ प्राणायाम नहीं है तो पूरा योग और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और जैसे पूरा ऋतुचर्या दिनचर्या उनका शेड्यूल उनके खान पर सभी चीजों पर भी हमें ध्यान देना है बिगिनर्स को ऐसी चीजें हमें बतानी है बिल्कुल बिल्कुल लीना जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया योग सिर्फ़ योग नहीं है वो पूरा हमारा जीवन पद्धति है लाइफस्टाइल है होल जीवन को पूरी तरह से समझने का मतलब ही योग है तो इसीलिए हमें जो है उसको एज ए वन पार्ट छोटा सा कि आसानी सीखना है इस तरह से आप मनोस्थिति को लेकर नहीं जा सकते हैं हाँ कोई पहला जाते हैं टीचर के पास योगा एक्सपर्ट के पास तो निश्चित तौर पे उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए योग के लिए आए हैं क्या कारण है कोई विषय को लेकर आप आए हैं पेन को लेकर आप आए हैं तो वो समझना बहुत ज़रूरी है एज़ अ टीचर जब आप उनको खुली तरह से सब कुछ बता देंगे तो वो आपको उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको देना शुरू करेंगे तो लीना जी मैं चाहूँगा कि कोई एक सक्सेस स्टोरी आपके पास हो क्योंकि आप काफ़ी लोगों को सिखाते हैं राहतनी के आसपास के लोग आपके पास आते हैं पूना से वगैरह तो मैं चाहूँगा कि उनमें कोई एक सक्सेस स्टोरी ऐसी यूनिक हो तो वो हमारे सभी श्रोताओं को बताएं हम्म जैसे कि आ, मेरे पास कई जैसे मैंने बताया कि योग में कई ऐसे किसी को फिजिकल पेन होता है किसी आ, को मेंटल ऐसे सब होता है तो एक मेरे पास ऐसे साधक कि जिनको जिनकी हैंज फिफ्टी प्लस ऐसे हैं अच्छा और उनको जैसे कि बहुत ज्यादा फिजिकल ऐसे बीमारियां ऐसे है, है कि वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते या ज्यादा समय बैठ नहीं पाते उठ नहीं पाते तो ऐसे है कि मेरे पास एक नीज रिगार्डिंग नीज पेन वाले एक आये थे तो इतनी ज्यादा नी पेन कि उनको नी रिप्लेसमेंट का भी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया था उस समय और इंजेक्शन के लिए उनके आने वाले थे डॉक्टर अच्छा, अच्छा, लेकर तो वो इंजेक्शन जल्दी आ नहीं रहे थे वो इतना मतलब रात को भी उनका उनको रोना आता था पूरे सब लोगों को मतलब वो सुन भी नहीं रहे थे किसी का क्योंकि वो है एज अ योगा टीचर हमें हाँ एज अ योगा टीचर हमें काउंसिलिंग भी करना जरूरी रहता है की जैसे की हमें वो जो पेन है तो वो जिस सिचुएशन में है तो उनकी हालत ही ऐसी है कि उनका चिड़चिड़ -चिड़ होना या किसी का ना सुनना तो जैसे मैं उनके पास गई तो पहले तो ऐसे प्रॉब्लम था कि एक घंटा वो शांति से कर ही नहीं पा रहे थे इतना पेन था लेकिन धीरे धीरे उनको भी कैसे लगता था इतना डॉक्टर लोग ये ट्रीटमेंट दे रहे है, आ, सब है लेकिन अभी इनसे क्या होगा और अब मेरा एक है कि मैं ऑनलाइन ज़्यादातर क्लासेस लेती हूँ लेकिन उनके लिए मैं उनके घर जाकर ले रही थी क्लास आ, तो आ, पहले ऐसे था कि उनसे पैर भी नहीं उठता था नीचे भी नहीं डाल सकते आ, थे आ, या पहले तो उनको लगता था अरे बाप रे आज ये योगा टीचर नहीं आई तो ठीक हो जाएगा आ, आ, मेरा बिल्कुल मेरे से नहीं होता मैं जाने के बाद भी वो बोलते थे कि नहीं बस अभी हो गया लेकिन मैंने पहले उनको फिर क्या किया जैसे मैंने बताया मुझे ये पता चला कि उनके स्तूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म या कारण शरीर पर काम करना ज़रूरी है।, है। तो पहले प्राणायाम से थोड़ा सा उनके पेन सहने की शक्ति उनमें आई उसके बाद धीरे धीरे जो उनको जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे वही आसन हम प्रैक्टिस करवा रहे थे वो एक्सरसाइजेस तो उससे प्रैक्टिस करते गए और ऐसे हुआ की एक महीने के बाद वो मेरा वेट करने लग गए अच्छा। कि अरे बाप रे पांच मिनट हो गए अब तक कैसे नहीं आई कि घर में भी सबको जैसे कि आंटी ज्यादा किसी का सुनते नहीं थे लेकिन वो ऐसे सुनते थे कि जो मैं बताऊंगी तो वो बात वो उनको, उनको हाँ तो ये है कि ये योग का असर है कि कितना भी हम पेन में हो पेन भी कम होता है और उसके साथ कैसे मन को जैसे जैसे धैर्य की जरूरत होती है पेन को सहने के लिए तो वो ये योग से आता है ऐसे मैं नहीं बोलूंगी कि 100 परसेंट वो सिर्फ एक्सरसाइज के कारण ठीक हो गया लेकिन उनको वो सहने की उनमें क्षमता आई शमता और ये है कि पहले मुझे एक चीज लगी थी कि पहले दो तीन दिन में कि क्या मैंने बहुत क्रिटिकल पेशेंट ले लिया है कि हमें तो लिमिटेशंस है योग के कि अगर बहुत ज्यादा पेन है ऑपरेशन की जरूरत है ये है तो हमें कमिटमेंट नहीं देने हैं तो लेकिन ये मैंने देखा कि हाँ ये योग की पावर है कि उनको सहने की क्षमता आई और पेन उनका थोड़ा थोड़ा कम हो गया बिल्कुल चलिए लीना जी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कई बार हम लोग क्रिटिकल पेन होता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है सुनता नहीं है तो मनोस्थिति जो है बिगड़ जाती है तो सबसे पहले उनके मन को समझना जरूरी है उनके मन अगर शांत हो जाता है तो बाक़ी सब चीज़ें आसान हो जाती हैं फिर वो जैसे ही रिसीवर बन जाता है तो फिर आप डायरेक्शन दे सकते हैं उनसे कुछ करवा सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है तो लीना जी ने पहले इसी को उन्होंने काम पी उनके ऊपर काम किया और उनको फिर जैसे ही वो रिसीवर बन गए तो फिर चीज़ें आसान होने लगा और वो आ, अच्छी तरह से अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन चलिए लीना जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं जाते जाते चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगी सबके लिए क्योंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इंटरनेट से भी सुन रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगी हाँ जैसे मैं एक जैसे कि वुमन्स डे स्पेशली मैं वुमन्स के लिए महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हम पूरे घर की केयर लेते हैं सबके लिए सुबह से लेकर शाम तक हम सबके लिए आ, सारा काम करते हैं सबकी केयर लेते हैं खाने पर ध्यान देते हैं लेकिन ऐसे होता है कि आजकल के जैसे का जो सारा इन्वायरमेंट है उसमें महिलाएं खुद की केयर ठीक से नहीं ले रहे हैं खुद के लिए जैसे मेडिटेशन प्रा, करना प्राणायाम करना और कई इसमें भी मैंने एक चीज अभी देखी रिसेंटली कि हुँ, हुँ, जो लोग पतले हैं या जिनको कोई बीमारी नहीं है तो फिर उनको क्या लगता है अरे मुझे योग करने की क्या जरूरत है मैं तो पूरी तरह से फिट हूँ लेकिन ऐसे है कि योग ये सिर्फ हमारे हमें शरीर से मतलब हमारे जैसे अगर हम बीमार है या हम बहुत मोटे हैं या कोई समस्या है तभी तो हमें योग करना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है तो योग ये छोटे आठ दस साल के बच्चों से लेकर रिद्ध जैसे युवा रुद्धोति रुद्धोवा व्याधितो निर्बल निर्बलोवा ये जो सूत्र है तो इसके जैसे कि छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग योग कर यो, कर, कर सकते, सकते हैं और योग के लिए ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है और ये चीज़ है कि जिन जिन लोगों को ऐसे लगता है कि योग सिर्फ बीमार लोगों के लिए या बहुत मोटे लोगों के लिए है या कोई समस्या हमें आई है तो सबने योग करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए क्योंकि कई बार बीमारी हमें ऊपर से नहीं दिखती और हमें ऐसे लगता है एक इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी हुँ, हुँ, कि कोई ऐसे 50 इयर्स का या 40 इयर्स का कोई बंदा है और उसको अटैक आ गया तो मतलब अरे ये तो अच्छा खासा था इतना घूम फिर रहा था हुँ, कैसे हुँ, इसको अटैक आ गया तो इसका रीजन यही है कि वो हमें बाहर से नहीं दिखता है लेकिन अंदर से हमारी गलत लाइफ या ऋतुचर्या दिनचर्या खान तो योग हमें सिर्फ आसन नहीं सिखाता तो हमारा पूरा 24 घंटे का जो शेड्यूल है वो चेंज करता है तो मैं चाहूंगी कि सभी लोगों ने जरूर, जरूर जरूर योग करना चाहिए दिन में से जो जितना समय है उसमें से सिर्फ आधा घंटा मिनिमम हमें खुद के लिए निकालना चाहिए लीना जी मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक अगर कोई आपसे योग सीखना चाहते हैं उनको कैसे हम बताए क्या कॉन्टेक्ट नंबर है या कैसे आपसे जुड़े Uh, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ कि ऐसे है कि कई लोगों के पास आने जाने के लिए टाइम नहीं होता हुँ, हुँ, हुँ, या न, जैसे कि घर में uh, ही वो करना चाहते हैं योग जी, और जी, एक जी, है।, है कि ऑनलाइन के रिगार्डिंग में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहले पर्सनली मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं ऑफलाइन में ही योग का बहुत इम्पैक्ट होता है, हाँ। है।, है और ऑनलाइन में क्या है क्या दिखेगा क्या है ऐसा कुछ नहीं होता अगर एक्सपर्ट्स के साथ जैसे जिन्होंने प्रॉपर मास्टर्स किया, किया है, है सीखा है तो उनके साथ हम ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं तो मैं घर से ही ऑनलाइन योग क्लासेस लेती हूं। अ, मेरे, मेरे अगर आप लोगों को क्लास लगाना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8275707875। तो आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो हुँ, हुँ, हुँ. और सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जब हम जिम जाते हैं एरोबिक्स करते हैं जुम्बा करते हैं तो इसके लिए एज लिमिट होता है लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग में ऐसे कहा गया है युवा रुद्धो तिद्धो व्याधि तो दुर्बलो पिवा अभ्यासात सिद्धि मापनोती सर्व योगेश तंद्रित मतलब छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक रिद्ध तक सभी लोग जैसे आठ दस साल के बच्चों से लेकर 80 प्लस की ऊपर के सभी साधक योग का अभ्यास कर सकते हैं सभी के एज के रिगार्डिंग प्रॉपर एक्सपर्ट्स के साथ हमें योगाभ्यास करना चाहिए और मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि योग है वो हम सभी लोगों के लिए है ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है या जो पतले है या जो मोटे हैं ऐसा नहीं है तो सभी लोगों को योग का अभ्यास करना चाहिए और अपना सिर्फ योग हमें फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल सोशियल सभी तरह से हेल्दी बनाता है तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग अपने लिए पूरे दिन में आधे से एक घंटा समय निकाले और योग से जुड़े हरिओम हरिओम लीना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा जो संदेश है वो भी आपने दिया कि एज लिमिट कहीं भी नहीं है योग के लिए आप बचपन से लेकर जो है वृद्ध अवस्था तक कोई भी हो सभी लोग योग कर सकते हैं और सबके एज के अनुसार इश्यूज के अनुसार प्रॉब्लम्स के अनुसार उनको जो है एक्सपर्ट योगा ट्रेनर जो है गाइड करता है अंडर गाइडेंस आप अगर आप योग करते हैं तो अच्छी तरह से आप जल्दी जो है चीज़ों का बेनिफिट ले पाएंगे कई बार हम लोग टी या फिर यूट्यूब पर देख सीखना शुरू कर देते हैं तो वो भी ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ नहीं तो अच्छा वो चीज़ है लेकिन ज़्यादातर अच्छा ये है कि आप योगा ट्रेनर से योगा एक्सपर्ट सेंटर्स है बहुत सारे वहाँ पर जाके अगर आप योग सीखते हैं तो वो प्रॉपर वे से आपका नरिशिंग होगा योग समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और ऐसा कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग तो बहुत सारे योग करने वालों के साथ आप रहते हो तो आपको आसानी हो जाता है आपको खुशी जल्दी मिलती है अकेले करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है थोड़ा टाइम लगता है तो चलिए मित्रों आगे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ आज के लिए बस इतना ही एक बार फिर से लीना जी को आप सभी की तरफ से भी ढेर हो खुशियाँ बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करें हरिओम हरिओम आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन ज़ीरो खुश रहो खुशियाँ बाटो Attention innovators. Are you ready to embrace the future of efficiency and precision? Paddle Automation Limited, a pioneer in the automation industry, is here to revolutionize the way you work. With cutting-edge technology, innovative solutions, and years of expertise, we bring automation that drives productivity and transforms businesses. From smart systems to tailored solutions, discover how Paddle Automation Limited can supercharge your operations and take your business to new heights. Contact us today at patelautomation.com. Patel Automation Limited, where innovation meets excellence. Corporate office, Trident Business Center, Office number 601, Survey number 45, Opposite Audi showroom, Pune, 411045. Call 9168338383. Patel Automation, turning vision into reality.